आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर इस कार्यक्रम के तीसरे राउंड के फाइनल राउंड हमने पूरा किया है और अभी यहाँ पर बच्चों के लिए खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस पर एक विशेष चर्चा या वर्कशॉप कहेंगे या फिर बच्चों के लिए संबोधन करने के लिए खास हमारे साथ है रिको कॉलोनी के ब्रह्मा कुमारी बी चंदाबेन हमारे साथ है आइए उनको सुनते हैं और बच्चे उनके साथ है अभी तो आगे का सेशन बीके के चंदाबैन कराएंगे और बीके के चंदाबेन का संबोधन पूरा होते ही हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन किसने लिया है वो भी जानेंगे और उन्हें फर्स्ट सेकंड, थर्ड पोजीशन का प्राइस भी देंगे आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम। सुनते रहो, सुनते रहो मस्कर गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति ओम शांति ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं है जो हम एक दूसरे को विश करते हैं ना आजकल आप एक दूसरे को विश करते हैं तो क्या कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग लेकिन आप देखेंगे ऑफिसिस में कॉरपोरेट्स में कई बार सिटीज में गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते सिर्फ मॉर्निंग कहते ऐसा कहते हैं आप क्यों मॉर्निंग गुड नहीं है तो गुड क्यों निकाल दिया आजकल गुड क्यों निकाल दिया है गुड फील नहीं कर रहे यस टीचर्स yes, बताएं क्यों निकाल दिया आप किसी को मिलो और पूछो कैसे हैं आप तो क्या जवाब मिलता है हुँ? अच्छे हैं और कोई और अलग हटके आंसर जी आई एम फाइन ओके और क्या आंसर मिलता है हाँ जोर से ओके okay. और मजा माँ और क्या आंसर मिलता है यस बताइए आई एम गुड ऑल राइट ऑल पॉजिटिव आंसर्स कि इससे भी हटके कुछ है हैप्पी ऐसा नहीं मिलता आंसर आई एम हैप्पी आई एम पीसफुल ये मिलता है ये नहीं मिलता तो न्यूज़पेपर में आया था कि दुनिया में खुशियाँ इतनी फास्ट स्पीड से कम होती जा रही है कंफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारी ज़िंदगी में लेकिन खुशी कम होती जा रही है और इतनी फास्ट स्पीड से कम होता जा रहा है कि आज से 10 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति हमको हँसता हुआ नजर आएगा ना तो उसको म्यूज़ियम में रखा जाएगा क्यों क्योंकि तो खुशी नहीं रही हसते सारे दिन में यहां भूल गए हैं आज का हमारा विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी इज पर्सन एबिलिटी जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं उसकी पर्सनैलिटी देखें आप तो देखते ही पहले आप उसका अपियरेंस देखेंगे ठीक है ना अपियरेंस में क्या क्या देखेंगे ड्रेसिंग स्टाइल अपियरेंस जो आपको इन आंखों से दिखाई देता है ठीक है और फिजिकल पर्सनालिटी किसी की बहुत अच्छी लगे आपको और आपको लगे हाँ इनसे फ्रेंडशिप करने जैसा है इनसे रिश्ता रखने जैसा है और आप रिश्ता रखते हैं लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी समझ जो है आपके जैसी नहीं है बहुत लो है ठीक है या आपसे हटके है लो है या हाई है जो भी है सो यू डोट फील कम्फर्टेबल देखते तो अच्छा लगा व्यक्ति कि हम बात कर सकते लेकिन जब सचमुच बात किया तो ऐसा लगा हम कहते कुछ और है वो समझता कुछ और है अरे मैंने कहा ये बात ऐसी है तो उसने तो बात का बतंगड़ बना दिया है ना कैसे आपने मैसेज कुछ दिया और उसने जाके बोला कुछ तो नेक्स्ट टाइम आप उससे आ, उसके थ्रू मैसेज भेजना चाहेंगे आप कहेंगे इससे दूर रहना है ना तो उसकी समझ उसकी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है उसको कहते आई क्यू सुना है आप जॉब करने जाते हैं तो आई क्यू टेस्ट तो होता ही है लेकिन किसी का आईक्यू भी बहुत अच्छा है मान लीजिए बहुत नॉलेजेबल पर्सन बहुत समझदार बहुत हाई थिंकिंग लेकिन क्योंकि आज के समय में दुनिया में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो मेरे सोचने के अनुसार नहीं हैं ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं है मैंने सोचा कुछ और हुआ कुछ और मैंने चाहा कुछ और हुआ कुछ और ऐसा होता है तो जब ऐसी परिस्थिति आती है या ऐसा कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम कैसा फील करते हैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं संभाल नहीं पाते न खुद को न अपने वर्क को न सिचुएशन को न बात को न सामने वालों को इसलिए हमारी पर्सनालिटी का तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल पर्सनैलिटी इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं मना हम क्या करते हैं रिस्पोंड नहीं करेंगे रिएक्ट करेंगे वैसे हम बहुत अच्छे हैं लेकिन उसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ऐसा कौन कहता है करते हैं ऐसा वैसे हम गुस्सा नहीं करते लेकिन उसने झूठ बोला ना इसलिए मैंने गुस्सा किया मेरे सामने सफेद झूठ तो मुझे भी गुस्सा आया अच्छा उसने झूठ बोला उसने गलत किया मैंने गुस्सा किया तो मैंने कौन सा अच्छा काम किया मैंने भी तो गलत किया तो दो गलत मिल जाएंगे तो रिश्ता होगा अच्छा टू रॉंग्स कैन नॉट मेक वन राइट तो फिजिकल पर्सनालिटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी चाहिए आईक्यू चाहिए तीसरा है ईक्यू ईक्यू माना इमोशनल क्वेश्चन अर्थात इमोशनल पर्सनैलिटी माना कोई भी बात हो लेकिन हम स्पॉन्स कर सके रिएक्ट माना री प्लस एक्ट इट मींस रिपीटिंग द एक्ट सामने वाले ने गुस्सा किया उसने एक सुना मैंने भी दो सुना दिया वो है रिएक्ट ऐसे कैसे चुप रहे हैं तो वही सुना सकते हैं हमको भी तो है बोलने को बहुत कुछ है कहने को तो हमने भी सुना दिया तो वो है रिएक्ट करना और ये तीन पर्सनालिटी होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति से आप मिलो फिज़िकल पर्सनालिटी बहुत अच्छी उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी उसकी इमोशनल पर्सनालिटी भी अच्छी है फिर भी आप देखेंगे दुनिया में ऐसे कई केसेस होते हैं जो प्रोफेशन लेवल पे बहुत टॉप गए खूब नाम कमाया लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत दुखी परेशान फैमिली लाइफ में कभी कभी अपनी लाइफ भी वो एंड कर लेते हैं सुना है ऐसी बातें क्योंकि एमक्यू नहीं है वह मॉरल कोश माना मोरालिटी उसको कहते हैं बिहेवियरल पर्सनालिटी माना कोई बहुत एजुकेटेड पर्सन है लेकिन वो बिहेव ऐसा करता है कि आप देखते हैं और कहते हैं अरे ये खुद को पढ़ा लिखा कहता है लगता नहीं है पढ़ा लिखा है ऐसा कहते हैं कोई ऐसा बिहेव देखते हैं आप एजुकेटेड लेकिन बिहेवियर कैसा होता है अनएजुकेटेड की तरह तो क्या कहेंगे लगता नहीं है पढ़ा लिखा है <laughs> तो उसको कहते हैं बिहेवियल पर्सनालिटी भी हो माना प्रैक्टिकली हमारे जीवन में यूज भी करें उसको ठीक है लेकिन मोरालिटी की बातें वैल्यूज़ की बातें बिहेवियर की बातें कितनी करें इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं वैल्यूज़ की बातें करते लोग कि अच्छाई होनी चाहिए सब अच्छा हो जाए बहुत कॉन्फ्रेंस होती है मीटिंग्स होती है सब कुछ होता है फिर भी अच्छाई जीवन में आ नहीं पाती है स्कूल में भी सब्जेक्ट होता है उस पर भी बातें होती है स्पीच होता है चर्चा होती है लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यू है उतना दिखाई देता है नहीं वो वैल्यूज हमारे जीवन में तब आएगी जब एसक्यू होगा अब ये एसक्यू क्या है स्पिरिचुअल क्वेश्चन वहां रोल आता है स्पिरिचुअलिटी का वहां रोल आता है कि हम सब जो शक्ति हैं उस शक्ति को हम फॉर्म करें फॉर्मेशन करें तो बनेगी हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी। आज तक आप सब ने चाहा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें लेकिन आपको पता था कि पांच एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के पांचों ही मुझे डेवलप करने हैं पता था फिजिकल आईक्यू, क्यू एमक्यू एंड एसक्यू पांच एस्पेक्ट्स और जब ये कंप्लीट ऑल एरियाज में जब हम पॉजिटिव हैं उसको कहेंगे पॉजिटिव पर्सनालिटी पॉजिटिव पर्सनालिटी पसंद है आपको दूसरों में या खुद में हां जो आपके साथ बिहेव करते हैं उनमें भी तो पॉजिटिव पर्सनालिटी चाहते हैं ना आप एक बार एक ब्रह्मा कुमारी बहन स्कूल में गई उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया बहुत साल पहले कहा कि मैं गर्ल स्कूल में गई थी एड्रेस करने उस समय रामायण सीरियल बहुत प्रचलित था उनका टॉपिक था वैल्यूज़ के ऊपर तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे शुरुआत करूं? चलो उनको आजकल बच्चों से बात करेंगे क्या आप रामायण सीरियल देखते हो सबने कहाँ तो आपको किसका रोल पसंद है श्री राम का या रावण का तो क्या आंसर मिला होगा राम का टीचर ने ये एक्सपेक्ट किया कि सभी कहेंगे श्री राम का और तब मैं बात शुरू करूंगी कि क्यों आपको वो पर्सनालिटी पसंद है तो उसमें ये ये वैल्यूज है ये उन वो सोच के गई थी लेकिन आश्चर्य के बाद उनको आंसर मिला रावण का कहा क्यों पसंद है बोला श्री राम तो ढीला ढाला है रावण में तो जोश है थ्रिल है कुछ करता है अच्छा लगा तो कहा अच्छा तो आप एक बात बताओ अगर आपके घर में रावण जैसा भाई हो रावण जैसा पिता हो तो चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा तो मतलब पर्दे तक देखने के लिए ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में सब कैसे चाहते हैं दूसरे कैसे हो पॉजिटिव पर्सनैलिटी गुड पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी, और हम कैसे होने चाहिए पॉजिटिव पर्सनालिटी, तो पॉजिटिव पर्सनालिटी किसको बोलेंगे किस व्यक्ति को देख के आप कहेंगे ये पॉजिटिव है हाँ खड़े होकर बता ओके okay, लेकिन आज के जमाने में ठीक है वो तो मैथोलॉजिकल स्टोरीज में हम सुनते हैं लेकिन आज के जमाने में किस व्यक्ति को देख आप कहेंगे ये पॉजिटिव है माता पिता का जो आदर करते हैं ओके okay? और किसी को कुछ कहना हाँ, तो को का है हाँ तो बैठे बहुत अच्छा माना आज प्लीज थैंक यू बहुत अच्छा आंसर दिया कि बिना झिझक के बिना रोक के कहीं भी वो कार्य को कंप्लीट कर दे क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो रुकावटें आती हैं बातें बीच में आती है बाधा बीच में आती हैं लेकिन उसको सॉल्व करें वो समाधान स्वरूप होगा वरना आजकल आप किसी को कुछ कहो को ये करके आओ तो वो दस प्रॉब्लम्स ले आएंगे ये बात है अब हम कैसे करें अब वो सॉल्व करके कहेंगे जाओ अब कर दो अब फिर दूसरी प्रॉब्लम अब ये है अब मैं कैसे करूँ फिर आप वो सॉल्व करके दो तो कई ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन पॉजिटिव पर्सनालिटी वो है जैसे आपने कहा एक तो सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा प्लस साथ साथ पॉजिटिव पर्सनालिटी माना वो हर व्यक्ति के साथ पॉजिटिव हर सिचुएशन में पॉजिटिव पॉजिटिव माना पॉजिटिव वर्ड तो सुना है ओके okay. मैथमेटिक्स में पॉजिटिव माना प्लस प्लस माना ग्रोथ एनरिचमेंट एडवांसमेंट ओके ये पॉजिटिव वर्ड हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं उसका क्या मतलब होता है ब्राइटर साइड और निगेटिव माना डार्क डार्क साइट होता है तो पॉजिटिव माना जो अच्छाई को देख सके बहुत सी बातें होती है लेकिन हमारा ध्यान किस तरफ जाए अच्छाई की ओर तो वो है पॉजिटिव तीसरा अकाउंट्स में पॉजिटिव बैलेंस हम देखना चाहते हैं पॉजिटिव बैलेंस माना प्रॉफिट और नेगेटिव बैलेंस माना loss. तो कोई अपने अकाउंट्स में लॉस देखना चाहेगा तो पॉजिटिव सबको पसंद है और हमारी रोजाना जिंदगी में हम यूज करते हैं यू मस्ट डू इट पॉजिटिवली इसका मतलब श्योर sure. सर्टन आपको ये करना ही है ये कार्य उसको कहते हैं पॉजिटिव तो पॉजिटिव पर्सनालिटी माना वो व्यक्ति जिसकी हमेशा सोच पॉजिटिव हो जिसकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो माना गुड हो और जिसका बिहेवियर हमेशा अच्छा हो सिर्फ खुद के लिए नहीं बेनिफिशियल लेकिन दूसरों के लिए भी कई लोग होते हैं ना जो सिर्फ मेरे लिए अच्छा है वो किया लेकिन ऐसा काम किया जिसे दूसरे का दस काम बिगड़ जाए तो वो ठीक है क्या तो कार्य ऐसा हो कि जिसमें हमारा भी अच्छा हो उनका भी अच्छा हो समाज का भी अच्छा हो देश का भी अच्छा हो क्लियर अब बताइए पॉजिटिव पर्सनालिटी माना कौन जो हर बात में अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन किए हुए हैं हमेशा मेंटेन कर सकते हैं या छूट जाता है क्या करूँ हम तो बहुत पॉजिटिव हैं उसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे भी ऐसा करना पड़ा अरे हम इतने अच्छे खासे बैठे थे इतनी अच्छी मूड में बैठे थे न जाने किस मोहरत में वो आया मेरी सारी खुशी लेके गया मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी मुझे दस सुना के गए मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी तो मेरी खुशी मेरी है ना फिर वो कैसे लेके गए तो हमारी खुशी का रिमोट किसके पास है आपके पास है श्योर sure? तो हमेशा खुश हैं आप ऑलवेज हैप्पी कौन सी personality है? हैप्पी पर्सनैलिटी है पीसफुल पर्सनैलिटी हैं आप कौन सी personality है? हैंप्पी पॉजिटिव या रोना कंप्लेन करना ग्रम्बल करना ऐसा नहीं ऑलवेज हैप्पी कोई भी सिचुएशन हो कोई भी बात हो तो भी हैप्पी नहीं रहते हैं। जो रहते हैं वो हाथ खड़ा करें हर बात में तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं तो मतलब क्या समझें हम थोड़ा दुखी भी हो जाते परेशान भी हो जाते हर्ट भी हो जाते हैं पर आपने सुना है बचपन से हमें सिखाया गया डोंट वरी बी हैप्पी इसका क्या मतलब होता है वरी की बात आई है पर हमको ये सिखाया डोंट वरी बी हैप्पी तो मैं हैप्पी क्यों रहू वरी की बात आई है तो वरी करेंगे ना हम हैप्पी क्यों रहू um, रहना चाहिए हैप्पी um, क्यों रहना चाहिए um, हाँ बताइए वंडरफुल प्लीज क्लैप फॉर हर्ड रियल सीक्रेट ऑफ लाइफ इन्होंने बता दिया नहीं तो ये बातें ना सिर्फ कोटेशन ही लगता है सिर्फ सुन, सुन, सुनने के लिए हैं। मतलब हम सुनते आए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकते क्यों क्योंकि दुख की बात आई चिंता की बात आई परेशानी की बात आई तो उसमें तो परेशानी रहना चाहिए ना हम खुश कैसे रह सकते लेकिन अगर हम खुश रहते हैं तो वो जो बात परेशानी वाली आई है वो हट जाएगी और नई खुशियों वाली बात आएगी लेकिन अगर हम परेशान रहते हैं तो क्या होगा और परेशानी बढ़ेगी और हमारे सामने वही बातें आती जाएगी इसलिए ऐसा सिखाया गया है डोंट वरी बट बी हैप्पी तो हम जितना खुश रहेंगे तो बहुत सी खुशियां देने वाली बातें मेरी जिंदगी में आएगी बहुत सी खुशियां देने वाले लोग मेरे जिंदगी में आएंगे एक दिन सुबह से अगर आप ये एफर्मेशन देते हैं खुद को आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली एंड आई फील गुड आई एम हैप्पी विथ माई स्कूल एंड आई फील गुड आई एम हैप्पी विथ माई टीचर एंड आई फील गुड आई एम हैप्पी विथ माई स्टडीज एंड आई फील गुड आई एम हैप्पी विथ माई हेल्थ एंड आई फील गुड इस तरह अगर अपने आप को एफर्मेशंस दें तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ गुड और हैप्पी बातें आएंगी मंजूर है अब हैप्पी रहना मंजूर है फायदेमंद लग रहा है भले आ, मेरी नापसंद वाली बात हुई है मुझे परेशान करने वाली बात हुई है मुझे परेशान करने वाले लोग सामने आए हैं लेकिन हम क्या रहेंगे फाइनल श्योर हुँ? पक्का नहीं सोच रहे हैं अभी भी तो एक पहले अभी आप खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर काफी देर से बैठे हैं तो रिलैक्स हो गए है ना तो एक गीत बजेगा बहुत अच्छा खुशियों का ठीक है शुरू करते हैं आप सबको साथ साथ में गीत के साथ एक्सरसाइज करनी है और गाना भी है गाएंगे आपको तो गीत भी करना है रिलैक्स वॉट डिड यू लर्न लाइफ क्या है खुश रहने के लिए वैसे जनरली हम मानव खुश कब रहते हैं जब हम जो चाहें वो पूरा हो जाए है ना तब खुशी होती है आपको ऐसा होता है जो आपने सोचा जो आपने चाहा वो बात जब पूरी हो जाती है तो आप खुश होते हो ओके और फिर हमेशा खुश रहते हैं या फिर फिर दुखी फिर और कुछ चाहिए हमको चलो यहां पे भगवान जी प्रकट हो गए और कहते आपकी जो भी इच्छा है आप सुनाओ हम पूरी करते हैं पर कंडीशन आप लाइफ टाइम खुश रहेंगे रहेंगे आप गारंटी हमेशा फिर कोई इच्छा नहीं आएगी चलेगा लिस्ट है आपके पास आपने अपनी विश लिस्ट तैयार की है तैयार है पेपर पेन लिखा है कभी या याद, है? याद है याद है तो बताओ कौन बताएगा हाँ एक ही आंसर दे रहे हैं ओके अच्छा चाहना इतनी बढ़िया है प्लीज क्लै फॉर हर ये ये तो बहुत हाईएस्ट विश है स्पिरिचुअल विश है और जब आप इस तरह से आ, खुशी के वाइब्रेशंस शक्ति विचारों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से जो इन्होंने भेजा और जो इन्होंने सेंड आउट किया तो गारंटी इनको तो वापस मिलना ही है जैसे इन्होंने दूसरों के लिए चाह तो खुद को तो मिलना ही मिलना है जैसे हम दूसरों को विश करते हैं जब कोई बाहर जाता है और हम कहते हैं हैप्पी जर्नी कहते ना हैप्पी जर्नी या आप किसी को कहते हो बेस्ट ऑफ लक तो रिटर्न में क्या मिलता है बेस्ट ऑफ लक अगर आप किसी को कहते हो आप बहुत अच्छे हो तो वो क्या कहेंगे आप भी बहुत अच्छे हो तो इमीडिएट रिटर्न मिला ना इसको कहते हैं दुआ देना जैसे ही आप अच्छा देते हो तो आपको अच्छा मिलता है पर अगर हम चाहते हैं कि देना नहीं है सिर्फ मुझे मिलता रहे तो तो खुश नहीं रहेंगे है ना इसलिए खुशी के लिए क्या करेंगे क्या देंगे पर खुशी का स्टॉक है इतना आपके पास दे सकते हैं दूसरों को क्योंकि देखो जो खुश व्यक्ति है वो तो जहाँ जाएगा सबको खुशी खुशी देगा और कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है टेंशन में है वो जहां जाएगा वो सबको टेंशन देगा कोई दुखी है वो जहां जाएगा दुख की बातें एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो क्या सारा घर डिस्टर्ब नहीं हो जाता, हो जाता है और एक व्यक्ति प्रेम से चले, तो सब प्रेम से चलते हैं एक व्यक्ति शांत रहे तो सब शांत रहते हैं होता है ना ऑफिस में भी एक को अगर टेंशन आता है तो वो सबके ऊपर बरस के निकाल देता है एक बार एक व्यक्ति को ऑफिस का इतना टेंशन आया कि वो थका हारा डिस्टर्ब माइंड से घर आया और उसने क्या किया सारा स्ट्रेस जो है अपनी वाइफ के ऊपर निकाला उसके ऊपर गुस्सा करके लेकिन वाइफ तो क्यों रखेगी अपने पास स्ट्रेस कोई अच्छी चीज है कोई अच्छी गिफ्ट दी है किसी ने तो उसने क्या किया चिल्लाकर बच्चों को पास ऑन कर दिया क्योंकि वो डिस्टर्ब होगी तो उसने सारा उनके ऊपर निकाला अब बच्चों ने क्या किया वो क्यों अपने पास रखेंगे घर में पेट डॉग था पेट डॉग को छेड़ दिया अब पेट डॉग ने क्या किया उसने जाकर मालिक को काट दिया तो क्या हुआ तो जो व्यक्ति जो भेजता है वो घूम के दूसरों पर भी इफेक्ट करता है दूसरों की जिंदगी पर भी और खुद के ऊपर भी फिर घूम फिर के वही आता है इसलिए क्या देंगे पॉजिटिव तो क्या देंगे खुशी पॉजिटिव तो समझ में आया अब पर्सनालिटी माना पर्सनस एबिलिटी एबिलिटी माना उसकी कितनी क्षमता है कि हर बात में वो पॉजिटिव रह सके उसके कितनी क्षमता है कि अपना आ, जो इच्छा है अपने जो विचार हैं अपने जो शब्द हैं उन सबको पॉजिटिव बनाए रखें क्योंकि आजकल देखो कई बार ऐसा होता है हम चाहते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं ऐसा होता है सपोज आपने कुछ प्लान किया अपने स्टडीज के लिए और फ्रेंड ने पूछा अच्छा तुम ऐसे कर रही हो नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है जबकि वो सच में है लेकिन क्योंकि मुझे उसको बताना नहीं है तो मैंने शब्द से क्या बोल दिया नहीं बोल दिया क्या ये राइट बात है नहीं तो इसलिए या तो चुप रहें कुछ ना बोले लेकिन गलत नहीं बोले क्योंकि अगर हम गलत बोलते हैं तो जो मैं चाहती हूँ वो पूरा होने में और देरी होने लगती है अब समझ में आया क्यों मुझे पॉजिटिव होना चाहिए अगर आप आ, आपके पापा कहीं बाहर जा रहे हैं ऑफिस के काम से ओके आपने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है मेरी छुट्टी है मुझे घूमने चलना है वो कहते हैं मुश्किल है, है बेटा इस बार नहीं होगा मुझे बहुत ज़्यादा काम है वहाँ ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है हम सिर्फ ऑफिस वाले जा रहे हैं आप नाराज़ हो जाते हैं आप रूठ जाते हैं आप बैठ जाते हैं आपकी इतनी स्ट्रोंग इच्छा देख कर उनको मन करता है चलो मैं कुछ करूं। वैसे इसको छुट्टियाँ भी नहीं होती कभी कहा भी नहीं आज पहली बार कह रहे हैं चलो हम ट्राई करते हैं तो उन्होंने ट्राई किया और अपनी ट्रिप में कैसे कैसे मैनेज किया कि आपकी आपका भी आना उनके साथ सेट हो जाए और जैसे सब सेट हो गया तो उन्होंने आपसे कहा कि आप चल सकते मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर ली है तब आप क्या कहते हो थैंक यू <laughs> कोई लोग कहेंगे मुझे नहीं जाना ऐसा नहीं कहना थैंक यू कहेंगे अच्छी बात है खुश होना है कि मेरी विश पूरी हुई क्योंकि आप इतनी स्ट्रांग विश की आपने कि सामने वाले बदल गए उनको पॉसिबल नहीं था लेकिन आपकी इतनी स्ट्रांग विश देख करके उन्होंने क्या किया पूरा करने की कोशिश की और हो गया उनसे तो हमें क्या कहना चाहिए थैंक यू हम चलते हैं लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे आना है नाराजगी दिखाएंगे तो क्या होगा आप नहीं जा पाएंगे तो इसलिए जो आप चाहो वही आप सोचो वही आप बोलो और जिस दिन आप जो चाहते हैं और वही आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे तो आप बहुत गुड फील करेंगे और जब कभी आप चेक करना वेन यू डोंट फील गुड सारे दिन में एक बार किसी को ऐसा लगता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जिंदगी अच्छी नहीं लग रही रिश्ते अच्छे नहीं लग रही पढ़ाई अच्छी कुछ भी समथिंग किसी भी पॉइंट को लेकर के एक बार भी आपके मन में ये आता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हाथ खड़ा करो सबके मन में एक बार आता है कि ज्यादा आता है एक बार रोज के हफ्ते में एक बार रोज एक बार ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मतलब वी आर फीलिंग लो वी आर फीलिंग बैड इसका मतलब मेरे जो थाट्स हैं मेरे जो विचार हैं मेरे जो बोल हैं वो मेरी चाहना के अनुसार नहीं है आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट और पॉजिटिव पर्सन माना वो वही करे जो वो चाहे आप सबने मैथामेटिक्स के इक्वेशन आपको याद होगा फॉर्मूला प्लस माइनस इज माइनस माइनस प्लस इज माइनस प्लस प्लस इज प्लस माइनस माइनस इज प्लस ठीक है याद है अब प्लस माना जो मैं सोचती हूँ मुझे करना चाहिए ठीक है मैंने सोचा मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन माइनस सामने आया मैं उठती तो नहीं हूँ तो रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब मेरी पर्सनालिटी नेगेटिव हो गई? मैं सोचती हूँ थॉट में मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए माइनस पर मैं करती हूँ प्लस रिजल्ट क्या है नेगेटिव, नेगेटिव पर्सनलिटी वो व्यक्ति कैसा है नेगेटिव पर्सनलिटी अब मैं सोचती हूं कि मुझे रोज इतना घंटा तो पढ़ाई पढ़नी है प्लस और मैं पढ़ती हूं प्लस तो रिजल्ट क्या है पॉजिटिव पर्सनालिटी हूं मैं और अगर मैं सोचती हूं कि मुझे ये नहीं करना है मुझे जोर से नहीं बोलना है और मैं नहीं बोलती हूँ तो रिजल्ट क्या है देन आई एम पॉजिटिव पर्सनैलिटी तो अब आप बताइए आप खुद चेक करिए क्या हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं चाहे वो यस है या नो है। अगर मैं सोचती हूँ मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँ और अगर मैं सोचती हूँ मुझे करना है तो मैं करूँ ऐसा है प्लीज़ हाथ ऊपर करें नहीं तो क्या समझू मैं अभी तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव कह रहे थे तुम नेगेटिव पर्सनैलिटी कैसे हो गए क्या समझें अच्छा एक बात बताइए जब मैंने सोचा मुझे ये नहीं करना है और मैंने किया तो फील कैसा करते बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते लो फील करते हैं कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है आपका या लो हो जाता है लो हो जाता है ना अब ऐसे सारे दिन में कितनी ऐसी एक्शंस आप करते हैं जो आपको लो फील कराती है पांच दस आठ माना दस बार आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ एक दिन में फिर नेक्स्ट डे वही हुआ मैंने सोचा मैं सुबह उठूंगी लेकिन मैं नहीं उठी जल्दी फिर मेरा कॉन्फिडेंस टूटा टूटा टूटा टूटा तो क्या हो जाएंगे एक दिन तो पर्सनैलिटी कैसी होगी पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा आपको वो पता है आ, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो जब हमारे नंबर वाई एक्सिस में ऊपर ऊपर जाने लगते हैं तो वो पॉजिटिव होने लगते हैं और जब नंबर्स राइट साइड जाने लगते हैं तो पॉजिटिव होते हैं लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव पर्सनालिटी किसको बोलेंगे right. जो राइट right काम करें और जो हाई सोचे एक्चुअली यहाँ वाइट बोर्ड रखना था आपको दिखाना था लेकिन आई होप यू ऑल कैन विजुलाइज एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेस सारे पॉजिटिव नंबर्स ऊपर हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड हैं तो जब मैं हाई सोचती हूँ और जब मैं राइट right काम करती हूँ तो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी तो हमारा क्वाडरेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा जैसे पॉजिटिव प्लस प्लस क्वाडरेंट है ना तो वैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है एक व्यक्ति था बिजनेसमैन उसने सोचा मुझे मेरे वर्कर्स को इंस्पायर करना है काम करने के लिए कुछ करें पॉजिटिव बने तो उसने कुछ साइनबोर्ड्स बनवाए और उस पर तीन शब्द लिखे डू इट नाउ डू इट नाउ माना अभी करो। जो करना है अभी करो तो थोड़े दिन के बाद उसके फ्रेंड उसको मिले और उसने पूछा अरे भाई तुम्हारी वो डू इट नाउ वाली आइडिया ने कैसे काम किया क्योंकि उसने ऐसे साइनबोर्ड्स बनवा करके अपनी फैक्ट्री में ऑफिस में घर में सब जगह रख दिया जब फ्रेंड ने पूछा बताओ तो सही वो आइडिया ने कैसे काम किया कहा अरे पूछो नहीं हुआ क्या अरे बताओ तो सही क्या हुआ बोला हुआ यू कि उस दिन के बाद से मेरा कैशियर इतने लाख रुपए लेके चला गया मेरा बुक भाग गया जो ऑफिस बॉय था काम छोड़ करके चला गया वट इज दिस डू इट नाउ सही बात को गलत ढंग से लेना क्या वो पॉजिटिविटी है ये तो नेगेटिविटी हुई ना तो क्या ऐसा चेंज चाहा था उसने नहीं उसने क्या चाहा था पॉजिटिव पर्सनैलिटी है ना तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी किसको कहेंगे आप बताओ जो हमेशा हाई सोचे अच्छा सोचे जो हमेशा राइट कार्य करें जो सोचे जो चाहे वही सोचे और जो सोचे वही करे। बोले भी और फिर वही करे, करे। इसलिए आजकल कर आप देखते हो बहुत सारा फर्क हो गया है आज का व्यक्ति बोलता कुछ और है करता कुछ और है होता है ऐसा क्या तुमने प्रॉमिस किया था और तुमने पूरा ही नहीं किया कहते अरे ये सिचुएशन हो गई ये बात हो गई ये बात हो गई सॉरी सॉरी होता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के कोई झूठ बोलते हैं लेकिन सिचुएशन आजकल ऐसी हो जाती है कि वो जो बोलते हैं वो नॉट नेसेसरली वैसा कर पाएं लेकिन अगर हम वो व्यक्ति हैं जिसकी चाहना जिसकी सोच जिसका बोल जिसका कर्म सब कुछ सेम है तो वो है रियल पॉजिटिव पर्सनालिटी वो है रियल डेवलपमेंट और जैसे नंबर्स वाई एक्सेस से नीचे जाते हैं तो वो डिटोरिएशन है वो डेवलपमेंट नहीं है डेवलपमेंट माना हाय हाय हाय हाय ठीक है ना क्लियर टू ऑल ऑफ यू वॉट इज़ पॉजिटिव पर्सनैलिटी सो अब अपनी पर्सनैलिटी को मेनटेन करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे हाँ एक मिनट मैं चाहूँगी ये किरण बहन भी एक मिनट बच्चों को एड्रेस करे कुछ अच्छा मैसेज दीजिए वो क्या करें अपनी जिंदगी में <laughs> एस, एस के मार्बल इंडस्ट्रीज के आप एम हैं और आ, यहाँ पास में ही एस हाउस में रहते हैं आज आप सब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए एक मिनट और ये रेडियो मधुबन में भी आपका विशेष जाएंगे इसलिए आपको दो माइक होल्ड करने हैं हाँ हाँ तो किरण बहन के लिए क्लैप करेंगे एक मिनट आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष देंगे आज मैं बच्चों को यहाँ बैठा था कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गया कभी मैं भी स्कूल में पढ़ती थी और ऐसे ही बैठती थी पर मैं तुमको एक ही मतलब ये आशीर्वाद देती हूँ कि खूब पढ़ो खूब लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो धन्यवाद ओम शांति आप लोग दो मिनटिशन कराएंगे क्योंकि जो आप चाहते हैं इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सारी वेस्ट और नेगेटिव बातों को निकाल देते और सिर्फ फोकस करते हैं जो हम चाहते हैं अब मैं आपको पूछूं आप क्या चाहते हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ तो है जो चाहिए अच्छा फ़ोन चाहिए <laughs> कोई तो इच्छा होगी तो वो इच्छा अगर आप चाहते हैं तो मम्मी पापा को आप कहते हैं उनसे मांगते हैं उसके बजाय अगर आप मेडिटेशन करेंगे अगर आप फोकस करेंगे ये सीक्रेट है हाँ यूज़ करना अगर एक पाँच साल का भी बच्चा है तो उसको भी अपनी एज के हिसाब से पाँच मिनट मेडिटेशन में ज़रूर बैठना है अब आपका एज ग्रुप क्या है फोर्टीन तो कितने मिनट्स बैठेंगे फोर्टीन थीक्या? लेकिन 14 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ करके फोकस करना है व्हाट यू वांट अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं तो फोकस करो कैसे फोकस करेंगे इन आंखों से देखेंगे आप जब सोते हो ये दो आंखें बंद होती है तो कौन सी आंख से सपना देखते हो वो आंख से अब समझ में आया उस आंख से क्या देखेंगे मैं फर्स्ट आ रही हूँ तो आप फर्स्ट आ जाएंगे उस आंख से देखेंगे मेरे हाथ में बहुत अच्छा मोबाइल है तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है तो ऐसा मेडिटेशन जरूर करेंगे सभी yes. अभी हमारे गेस्ट भी आ गए मैं इनवाइट करती हूँ सभी क्लैप करेंगे आप सब लकी हैं हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय भ्राता आरसी वैष्णव जी जो रिको एरिया के रीजनल uh, मैनेजर है नॉट ओनली आबू रोड बट यहाँ से पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के हैं और आज आप खास बच्चों को अपने हाथ से मोमेंटो और सर्टिफिकेट देने के लिए पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत है वेलकम परिचय कराएं रमेश भाई को मैं हैंडओवर करती हूँ आप आगे का कार्यक्रम आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं yes. स्कूल से ज्यादा थोड़ा हाथ उठा के मेरे को बता दो कि मैं हम लोग स्कूल से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं और यही खुशी आपके पास सदा बनी रहे ऐसी शुभकामना मैं करता हूँ और आइए तरंग के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग जिस तरह से पूरे पंद्रह सोलह दिन से सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और थर्ड राउंड हमने आज यहाँ पर पूरा किया है और मैं चाहूँगा कि जो हमारे छः कैंडिडेट थर्ड राउंड के वो थोड़ा खड़े हो जाए ये फाइनल फाइनल में ये हमारे बच्चे थे ओके थैंक यू बैठ जाओ तो ये फाइनल के बच्चे हमारे बीच में जिन्होंने परफॉर्म किया है तो अभी मैं अपने स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हैं स्वागत आए हुए मेहमानों का स्वागत तिलक व गुलदस्ते से करेगी और उनके शायद माल्यार्पण भी है आप लोग सभी स्वागत की कड़ी में साथ में रहेंगे तालियां बजाएंगे आप कृष्णा शर्मा प्रदीप यादव यू कॉलेज के प्रिंसिपल और आरसी सी वैष्णव जी रिको कॉलोनी किरण बहन हमारे बीच में है एसके मार्बल चंदा बहन किरण बहन का भी स्वागत हो रहा है दीप्ति बहन जो है स्वागत की कड़ी में एक और हमारे पास सेंट थॉमस स्कूल से ये स्वागत की कड़ी प्रदीप यादव जी वैष्णव जी <laughs> और किरण जी किरण <laughs> जी पहने रखी अच्छा लग रहा है <laughs> शर्मा सर जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा अच्छा ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद दो मेरे लाइव प्रोग्राम चलते हैं एक चार से पाँच आप जो है प्रोग्राम सफ़र नाम से प्रोग्राम मैं चलाता हूं एवरी इवनिंग मंडे टू फ्राइडे चार से पाँच और उसके बाद एवरी संडे जो है एक हेल्थ शो हम लोग करते हैं जिसमें 9 से 10 सवेरे जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है डायरेक्ट उसको फ़ोन इन प्रोग्राम बोलते हैं लाइव प्रोग्राम रहता है डॉक्टर मेरे साथ रहता है और फ़ोन आते हैं मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब ये ये बीमारी है क्या करना है तो डॉक्टर साहब को मैं वो सवाल पूछता हूँ डॉक्टर फिर डायरेक्ट जवाब आपको देते हैं नौ से दस आपको कोई भी प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम से लेकर पूरा कैंसर तक की बातें डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं संडे नौ से दस आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो हमारे हाथ में क्या स्लोगन है वर्ल्ड का एक स्लोगन है कंपनी वाला क्या कहते हैं दुनिया मेरी मुठ्ठी में आ गया अब ठीक है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर्स हैं उनको जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है और उसके लिए हमारे जो मेहमानों का जो इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया दाइश पर सभी मेहमान बैठे हैं एक बार फिर से मैं सभी का नाम बता दूँगा आप बारी बारी से ज़ोरदार जो है क्लैपिंग करेंगे सेंट थॉमस प्रिंसिपल कृष्णा शर्मा ओके प्रदीप यादव यूएसबी कॉलेज के प्रिंसिपल सेकंड, आरसी सी वैष्णव जी रिको कॉलोनी के हेड <laughs> और बीके के चंदाबेन ब्रह्मा कुमारी रिको कॉलोनी के सेवा के इस स्थान के इंचार्ज हैं वो और बाकी हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उसमें इनका बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेंट रहता है किरण जी एसके मार्बल जोरदार सालिया के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओ तपता बोगीटों तो में दंग आज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है है सिद्धर किसनायू ही पिसनायू ही पिसनायू ही कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी या मरिए कोई तो चल सिद्ध पढ़िए तू बेतरिए ज्ञानरिए सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए तो जोरदार तालियां हो जाए मैं नाम जैसे बोलूंगा संगीता परमार संगीता परमार थार थार थार। थर्ड पोजिशन जोरदार तालिया गजाना अंजुम जोरदार तालिया सेकेंड चलो जोरदार तालिया बजाओ आप ओके थैंक यू ओके okay, आप फर्स्ट कौन आ सकते हैं जोर से आप खुद ही बोलिए यस कमान एलिशा के लिए जोरदार का लिया कैसा लग रहा है फिर आप बताइए बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मधुबन रेडियो पे गाने का मौका मिला और मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम हमारी स्कूल में उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ये और आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताइए आप क्या करके बताएंगे ज़रा ज़ोर से बताइए हैप्पीनेस कैसे बताएंगे आप लोग स्टूडेंट के हिसाब से हिप हिप हिप हिप ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का जो और एक कड़ी है जिसमें हम लोग अभी ओ, आ, मैं चाहूँगा कि हमारे जो सेंट थॉमस के कृष्ण शर्मा जी हैं वो हमारे दीदी के लिए एक मोमेंटो अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो चंदा दीदी हमारे बीच में आएगी और उनके लिए खास गिफ्ट Okay. जी ओके थैंक यू सो मच और अभी हमारे जो सेंट थॉमस इस्कूल के हैं प्रिंसिपल उनके लिए चंदाबेन अब दीजिए आर सी वैष्णव सर जो है सेंट थॉमस वाले को दे देंगे सभी लोग मिल के सेंट थॉमस के लिए ये खास हाँ, तो <laughs> okay. रग रग आर सी वैष्णव सर के लिए जोरदार तालियां, वो अपना टाइम निकाल के आए हैं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर शुक्रिया और अपने यूएसबी के प्रिंसिपल उनके लिए भी प्रसाद और ये जोरदार तालियां होना चाहिए आगे चल के प्रिंसिपल सर के पास ही जाना है ना आपको यादव सर के पास जाना पड़ेगा ना एडमिशन के लिए नहीं <laughs> सेंट थॉमस <तौमस> के <laughs> <laughs> किरण बहन जोरदार तालिया किरण बहन के लिए <laughs> टीचर्स भी सेंट थॉमस के जो भी टीचर्स हैं वो भी आए आपको ये सर्टिफिकेट आरसी वैष्णव जी ओके थैंक यू प्रदीप यादव सर और कृष्णा शर्मा चंदा किचन यस अभी टीचर श्रीमती रेणु शर्मा के लिए सर्टिफिकेट अप्रिशिएशन का एक बार जोरदार तालियां ओके थैंक थैंक यू यू रेणुका शर्मा जोरदार तालियां अपनी टीचर्स के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए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 मचल के बोली है है है ना है जी, जिद है ता जिद ता ही ही ही बोलीस कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए मरिए हर हाँ, कोई तो चल जिद पढ़िए तू बेतरिए मरिए